सर कई कहानियां सुनी हुई होती हैं तो लोग कहते हैं कहीं सुनी बातें झूठी भी हो सकती हैं पर उन बातों को कैसे झूठला पाएंगे जो आंखों देखी हो बात उस समय की है जब मैं अपने आगे की पढ़ाई करने जमशेदपुर चला गया था लेकिन नियम से हर महीने घर वापस चला आता था वापस आने के बाद दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती होती थी और लोगों के बारे में बातचीत उसी बातचीत में निकल आता है इलाके के सबसे नामी नेता का नाम बड़े रसूख वाले नेता कमल नारायण उनकी भव्य कोठी के सामने से गुजरते हुए उनके रुतबे का एहसास होता था हमेशा की तरह मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था तभी कमल जी की माता जी दिखाई दी एक फटा सा थैला लिए हवेली के बगल में बने अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर जा रही थी जिस कमल नारायण के रुतबे पर हम घंटों चर्चा करते थे आज वो शख्स मेरी नजरों से गिरने लगा था मैं आगे बढ़ा और माताजी झोपड़ी में चली गई रेलवे क्रॉसिंग पार कर मैं अपनी कॉलोनी में पहुंचा तभी मेरा दोस्त पिंको आता दिखाई दिया मैंने उससे कहा कि यार ये कैसे लोग हैं इतनी बड़ी कोठी है फिर भी मां को उस पुरानी झोपड़ी में रखा है लानत है पिंकू बड़े ध्यान से पूरी बात सुन रहा था पूरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे पे एक कुटिल सी मुस्कान आई उसने जो कहा वो सुनकर मैं उस जाड़े के मौसम में बर्फ जैसा गलने लगा था मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी थी पिंकू ने कहा भाई उनकी माताजी का अंतिम संस्कार 8 दिन पहले हो चुका है राहुल एक फैशन फोटोग्राफर था लेकिन बाकी के फोटोग्राफर से बिल्कुल अलग एकदम परफेक्शनिस्ट यह नहीं के स्टूडियो में फोटोग्राफी कर ली लोकेशन को लेकर वो काफी चूजी था एक बार अपने एक असाइनमेंट को लेकर वो लोकेशन की तलाश में था उसे एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के बारे में पता चला क्योंकि झारखंड के सिमडेगा के पास था पूरी टीम के साथ वो वहां शूट करने पहुंचा काम ज्यादा देर का था नहीं टीम ने फटाफट काम खत्म कर लिया और वहां से निकल गए अंधेरा होने से पहले लेकिन राहुल वहां की खूबसूरती में ऐसा डूब गया कि निकलने में थोड़ी देर हो गई वैसे भी उसके पास अपनी कार थी अंधेरा होने के बाद उसने वहां से निकलने की सोची लेकिन दिन भर के काम के बाद वो इतना थक शुका था कि ज्यादा दूर तक ड्राइव नहीं कर पाया थकावट के मारे उसने रास्ते में ही किसी होटल में रुक जाने की सोची संयोग से एक होटल मिल भी गया वैसे तो ये एक आम होटल जैसा ही दिख रहा था लेकिन कमरे में सामान ले जाते वक्त जब वो रूम सर्विस स्टाफ के साथ डमि चल रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ एक अचीव सा हसास लेकिन उसने उसे ऐसास से ध्यान हटाकर अपने मोबाइल में झाकना शुरू कर दिया रात को जब वह सोने लगा तो जैसे ही हल्की नींद लगी उसे किसी के हसने की आवाज सुमय दी बड़ी खोब सुूरत था सी वोटकर की होल से झांका उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय लाल रोशनी के गहरी लाल रोशनी ये आवाजें एक दो बार और आईं और बाहर देखने पर फिर वही लाल रोशनी अगली सुबह चेक आउट करते वक्त रूम सर्विस स्टाफ भाग कर आया और वो झट से राहुल का सामान उठाकर साथ में गाड़ी की ओर बढ़ने लगा और पूछा साहब रात को नींद तो आई ना राहुल ने उसे कल रात का वाक्या बताया वो हसी, वो मुस्कुराहट और वो लाल रोशनी इस पर उस स्टाफ ने झुका हुआ सुनकर राहुल के पैरों में जैसे पानी भर गया हो रूम सर्विस स्टाफ ने कहा सर जिस कमरे में आप कल रात रुके थे लगभग साल भर पहले उस कमरे में एक लड़की ने खुद को पंखे से लटका लिया था उसकी आंखें लाल रंग की थी मैं एक आम नौकरी करने वाला साधारण सा इंसान हूं मेरे बाबुजी पुराने खयाल के थे मेरी 21 की عمر ہوتے ہی انہوں نے میری شادی کر دی تو کم عمر میں میں باپ بن گیا پھر ایک نوکری ڈھونڈی اور 10 سے 6 کی سادھاراً نوکری کرنے لگا کام ختم ہونے کے بعد میں گھر جاتا ہوں اور گھر کے باقی کے بچے کام کرتا ہوں دن بھر کام کرنے کے بعد ایک عام انسان کو एक अच्छी नींद चाहिए होती है ताकि कल होकर फिर से काम करने लायक ताकत मिले पर मेरे बेटे की एक अजीब सी आदत है उसे रात में नींद से उठकर रोने की आदत है उसके रात में नींद से उठकर रोने की वजह से लोग अक्सर परेशान होते हैं जब तक मैं उसे आधे घंटे चुप नहीं कराता वो चुप नहीं होता शुरू-शुरू में सबने कहा किस समय के साथ ये आदतें चली जाएंगी उसकी मां के गुजर जाने के बाद मैंने ही मां और बाप दोनों का रोल अदा किया है कभी उसे नहीं डांटा दिन में तो वो बिल्कुल शांत रहता है किसी को कोई परेशानी नहीं होती लेकिन रात को नींद से उठकर रोता है आज भी 20 साल गुजर गए हैं मगर उसकी यह आदत गई नहीं आज भी हर रात वो अपनी कब्र से उठकर रोता है और जब तक मैं उसे चुप नहीं कराता उसके साथ आधे घंटे लेटता नहीं चुप नहीं होता जब भी अंधेरा होता है तो हम रोश्णी कर लेते हैं इससे अंधेरा खत नहीं हो जाता एक सीमित दाइरे में रोश्णी हो जाती है ये अंधेरा कभी-कभी डरावनी सी आवाजें कानों तक ले कर आता है हम चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते उन आवाजों का पीछा करने की हिम्मत नहीं होती हमें उस रात सुहानी काफी थक चुकी थी अब वो आराम करना चाहती थी रात काफी गहरी हो गई थी उसने खिड़की बंद की और लाइट बंद कर वो सोने चली गई अभी नींद ने उसे हल्का सा ही छुआ था कि खिड़की की तरफ से आती अजीब सी आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी सुहानी ने लाइट ऑन करने की कोशिश की पर उसकी उंगलियां अंधेरे में लाइट के स्विच को नहीं ढूंढ पाई उसने दोबारा बस यूं ही सोने की कोशिश की फिर वैसे ही कुछ अजीब सी आवाज जैसे कोई नशे में कुछ बड़बड़ा बर रहा इस बार सुहानी ने आंखों को जोर से बंद कर लिया और चादर मुंह तक लेकर सोने लगी लेकिन उस आवाज ने सुहानी का पीछा नहीं छोड़ा अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी उसने तुरंत चादर को हटाया और अंधेरे में ही खिड़की की तरफ चलने लगी उसे बस वो आवाज बंद करनी थी सुहानी ने खिड़की गुस्से में जोर से खोला उसे आवाज का कुछ भी पता नहीं चला इस बार खिड़की के लॉक को एकदम टाइट से जोर से बंद किया अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी सुहानी सोने के लिए लेट गई अब वो आवाज नहीं आ रही थी वो नींद में बस जाने ही लगी थी कि अचानक खिड़की जोर से खुली और नीचे एक बहुत जोर के एक्सीडेंट की आवाज आई सुहानी हर बड़ा कर उठी उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर कमरे के अंदर आया है कदमों की आहट कमरे तक साफ आ रही थी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है एक आदमी डरा हुआ सहमा सा उसके सिर से खून बह रहा था वो एकदम से कमरे के अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है वो आदमी रोते हुए कहता है नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता ये क्या कर दिया मैंने सुहानी उस अंधेरे कमरे में धीरे-धीरे खिड़की की तरफ चलती है खिड़की के नीचे झांक कर देखती है नीचे सुहानी की ही लाश पड़ी थी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी उस एक्सीडेंट के लिए वही आदमी जिम्मेदार था जिसने नशे की हालत में सुहानी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और से रोंद कर वहां से भाग गया था सुहानी उस कमरे में isi ka in tazar kar rahi thi kethethe hai paise ka hona ghar mei khushyong ki garanti nahi hoti nye nokri milnye ke baad vijay nei nya ghar kharida jokie shahir se thudhi dhuri par tha lekin us ghar mei shift hoti jiesse sab kuch bedal gaya उसे नशे की आदत लग गई और इस वजह से पति-पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी नौबत यहां तक आ गई कि विजय अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगा यह सिलसिला दिन-ब-दिन बढ़ता गया विजय अब दिन में भी नशा करने लगा था एक दिन जब विजय का बेटा रचित स्कूल गया हुआ था और विजय की पत्नी ने उसे नशा करने की वजह से टोका तो विजय अपने आप से बाहर हो गया विजय ने आओ देखा न आओ अपने बेटे रचित के क्रिकेट का बल्ला उठाकर अपनी पत्नी के सर पे दे मारा वो वहीं गिर गई 5 सेकंड बाद विजय को समझ में आ चुका था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है मगर जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो उसने नशे की हालत में ही सबसे पहले रचित के बैट को साफ किया और अपने पत्नी की लाश को नए फ्रिज वाले प्लास्टिक रैप में लपेट दिया आराम से फ्लोर साफ किया विजय ने अपनी ही पत्नी की लाश को अपने ही गार्डन में गाड़ दिया क्योंकि घर का बाउंड्री वॉल इतना ऊंचा था कि अंदर क्या चल रहा है बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चला चार पांच दिन बीत जाने के बाद विजय ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा बेटा तुम्हें मम्मी के बारे में कुछ नहीं पूछना इस पर उसके बेटे ने कहा हां पापा मुझे पूछना था कि मम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं हमेशा आपके पीछे क्यों खड़ी रहती है 19 साल के रोहन को फिल्मों का शौक ऐसा लगा कि वो घर से बहाने बनाकर तो कभी दोस्तों से झूठ बोलकर सिनेमा हॉल जाने लगा कुछ वक्त बाद तो ऐसा आलम था कि नई हो या पुरानी कोई भी फिल्म हो रोहन से उस फिल्म का बचकर चला जाना लगभग नामुमकिन था हर रोज की तरह उस रात भी रोहन ने पापा से कहा कि के कल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो मैं आदित्य के घर जा रहा हूं फिल्म देखने की धुन में अंधा रोहन बाइक को हवा की रफ्तार से भगाने लगा उसे लग रहा था कि दोस्त जिस सीन की बात कर रहे थे वो कहीं मिस ना हो जाए अपने फिल्म की फैंटेसी में डूबे रोहन को जब तक याद आता कि वो बाइक पर सवार है तब तक, तक तो दुर्घटना घट गट चुकी थी एक 9 साल का बच्चा اس کی موٹر سائیکل سے ڈکرا کر کنارے جا گیرا روحن بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ بچے کا ایک ہاتھ پوری طرح سے کٹ چکا ہے اور وہ آنکھیں کھول کر روحن کی طرف اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا رہا ہے روحن ڈر گیا اور پیچھے کی اور بھاگا پتہ نہیں روحن کے من कि वो वहां से बाइक स्टार्ट करके सीधे सिनेमा हॉल चला गया टिकट तो पहले से ही बुक था वो वहां गया और अपनी सीट पर बैठ गया और आंखें बंद करके थोड़ी देर पहले हुए उस हादसे को याद करने लगा इतने में फिल्म चालू हुई पर ये क्या इसमें हीरो हीरोइन की जगह परदे पर एक बच्चा आ रहा है जिसके हाथ से खून बह रहा था घबराकर रोहन बाहर भागा क्योंकि नाइट शो था तो लोग भी गिनती के ही थे वो सीधे फूड काउंटर पे चला गया वहां चीखते हुए बोला प्लीज बचाओ अंदर स्क्रीन पे एक बच्चा है जिसका हाथ कटा हुआ है और बहुत खून बह रहा है काउंटर वाले ने वहीं बैठे-बैठे नीचे के ड्रॉअर में हाथ डाला और एक बच्चे का कटा हुआ हाथ निकाला और पूछा क्या यह वही हाथ है क्या यह वही हाथ है